गीता तत्व चिंतन यज्ञों के प्रकार चौथा शब्दी चौथे प्रकार के साधक शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों से शब्द आदि विषयों का ग्रहण करते हैं पर यह तो सभी मनुष्य करते हैं तब इसमें कौन सी विशेषता है जो इसे यज्ञ का दर्जा दिया गया इससे कलमस का पाप का नाश कैसे होगा उत्तर में कहा जाता है कि विषयों के ग्रहण में साधक और सामान्य जन अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण भोग का होता है जबकि साधक उसे यज्ञ की दृष्टि से देखने का अभ्यास करता है वह ऐसा सोचता है कि यह विषय इंद्रिय रूप अग्नि में हवन की सामग्री जैसे है और जैसे हवन की सामग्री शुद्ध पवित्र होती है उसी प्रकार वह भी इंद्र रूप अग्नि में शुद्ध विषयों की ही आहुति देने की चेष्टा करता है अर्थात वह शास्त्र निषिद्ध विषयों का कभी सेवन नहीं करता और जब भी शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन करता है तब उनके प्रति होम बुद्धि रखता है यदि व्यक्ति फलासा न रखते हुए सहज रूप से प्राप्त विषयों का सेवन करे यदि उसकी विषयों के प्रति व्यसन रूप आसक्ति न हो तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ ही है तात्पर्य यह है कि यदि इंद्रियों को एक बारगी विषयों से न हटाया जा सके तो धीरे धीरे हटाने का प्रयत्न करना चाहिए प्रयत्न का अर्थ यह कि निषिद्ध विषयों का कतई सेवन नहीं करें, तथा अनुमोदित विषयों का भी सेवन निषिद्ध काल में न करें वेदांत साधना के दृष्टि से इसे हम दम की साधना कर सकते हैं इसमें विषयों के प्रति होम बुद्धि बनी रहती है जिससे विषयों का विष धीरे धीरे सूख जाए इस संदर्भ में भागवत का एक श्लोक मननीय है आठवें योगीश्वर चमस जी राजा निमी के प्रश्न के उत्तर में भोग लालसा युक्त लोगों को ईश्वर की ओर प्रवृत्त करने का उपाय बताते हुए कहते हैं लोके व्यवसाय मिसमद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थित विवाह यज्ञ सुग्र है रासु निवृत्तिरिष्टा अर्थात संसार में देखा जाता है कि स्त्री प्रसंग मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है उसके लिए शास्त्र के विधान की कोई आवश्यकता नहीं ऐसी स्थिति में शास्त्र में जहाँ इनका विधान मिलता है जैसा कि विवाह विधि या यज्ञों में मांस भक्षण विधि तथा सौत्रामणि यज्ञ में मद्यपान विधि वहाँ इन सब विधियों को विधायक नहीं मानना चाहिए बल्कि उस उच्चृंखल प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु उपाय के रूप में देखना चाहिए वास्तव में विषय भोग की प्रवृत्तियों की ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है जैसे विवाह विधि के ग्रहण की हुई पत्नी के द्वारा अन्य स्त्रियों के प्रति पत्नी भाव का निवारण किया जाता है यज्ञ में जो मांस भक्षण की विधि है उसका तात्पर्य भी वृथा मांस खाने के निवारण से है इसी प्रकार सौत्रामणि याग का सुरापान भी अन्यत्र सुरापान के निषेष के तात्पर्य रखता है सारांश यह कि जो एकदम इंद्रिय निरोध में असमर्थ है उन्हें कृपालु शास्त्र ने विषयों से धीरे धीरे निवृत्त होने का उपाय बतलाया है इसी अर्थ को पुष्ट करते हुए भागवत में ही आगे चलकर भागवत कृष्ण उद्धव के से कहते हैं ते में मत विज्ञा हिंसायाम यदि राग यज्ञ हिंसा विहारा एवंता यज्ञ पितृभूत पति खला यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग हो ही उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करे यह परिसंख्या विधि है स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है संध्या बंदनादि के समान प्रेरक विधि नहीं है इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलु पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं तो इंद्र रूप अग्नि में विषयों के हवन का एक तात्पर्य यह हुआ विषयों के प्रति इंद्रियों के खिंचाव को धीरे धीरे दूर करने की चेष्टा भी साधना का ही अंग है और इसलिए एक यज्ञ है कुछ लोग दूसरा तात्पर्य ऐसा करते हैं कि जैसे आहुति द्रव्य अग्नि में गिरकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इंद्रियों में आहुति रूप से डालकर जो पुरुष विषयों का नाश ही कर दे अर्थात आगे उन विषयों की कामना का प्रवाह बंद कर दे वही इंद्रियों में विषयों का हवन हुआ इंद्रियों से विषय ग्रहण का बड़ा दोष यही है कि उससे कामना तृप्त नहीं होती प्रत्युत बढ़ती ही जाती है उस कामना के प्रवाह को आगे रोक देना ही हवन का अभिप्राय है इससे भी धीरे धीरे निवृत्ति ही सिद्ध होती है भक्ति मार्ग के व्याख्याता इन यज्ञ का यो अर्थ करते हैं कि भगवान का प्रसाद समझकर कर विषयों का ग्रहण करना ही विषयों का इंद्रियों में हवन करना है नेत्रों से भगवान की दिव्य मूर्ति के ही दर्शन किए जाए कानों से भगवत कीर्तन ही सुना जाए जिहवा से भगवान को अर्पित नाना रसों वाले नैवेद्य का ही स्वाद लिया जाए नाक से भगवत अर्पित माल्य पुष्प की ही गंध ली जाए इस प्रकार का भगवत भाव इंद्रियों की विषया शक्ति को मिटाएगा यह चौथे प्रकार का यज्ञ तीसरे प्रकार के यज्ञ की प्राप्ति के लिए साधन रूप है